आचार्य श्री चेतन अचेतन समष्टि अचेतन और ब्रह्म अचेतन में जागने की साधना से गुजरते समय साधक को क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं तथा उनके निवारण के लिए साधक क्या क्या सावधानियां रखे कृपया इस पर प्रकाश डालें। जैसे कोई आदमी सागर की गहराइयों में उतरना चाहता हो और तट के किनारे बंधी हुई जंजीर को जोर से पकड़े हो और पूछता हो कि सागर की गहराई में मुझे जाना है सागर की गहराई में जाने में क्या क्या बाधाएं आ सकती है तो उस को कहना पड़ेगा पहली बाधा तो यही है कि तुम तट पर बंधी हुई जंजीर को पकड़े हुए हो दूसरी बाधा यह होगी कि तुम स्वयं ही सागर की गहराई में जाने के खिलाफ लड़ने लगो तैरने लगो बचने का उपाय करने लगो और तीसरी बाधा यह होगी कि गहराई का अनुभव मृत्यु का अनुभव है जितनी गहराई में जाओगे उतने ही खो जाओगे अंतिम गहराई पर गहराई रह जाएगी तुम न रहोगे इसलिए यदि अपने को बचाने का थोड़ा सा भी मोह है तो गहराई में जाना असंभव है जगत है हमारे चारों ओर फैला हुआ उस जगत में बहुत कुछ हम जोर से पकड़े हैं वो जोर से जो हमारी पकड़ है वही स्वयं के भीतर की, की गहराइयों में उतरने में सबसे बड़ी बात है इसलिए इस जगत के संबंध में कुछ सूत्र समझ लेने जरूरी बुद्ध कहा करते थे अपने भिक्षुओं को कि जीवन एक धोखा है और जो इस धोखे को समझ लेता है उसकी पकड़ जीवन पर छूट जाती है से पहला सूत्र समझने की कोशिश करें जीवन एक धोखा है यहां जैसा भी दिखाई पड़ता है वैसा नहीं और यहां जैसी आशा बंधती है वैसा कभी फल नहीं होता है यहां जो मानकर हम चलते हैं उपलब्धि पर उसे कभी वैसा नहीं पाते है। खोजते हैं सुख मिलता है दुख खोजते हैं जीवन आती है मौत खोजते हैं यश में, में भी नहीं बचता, है। खोजते हैं धन भीतर की निर्धनता बढ़ती चली जाती चाहते हैं सफलता असफलती असफलता की लंबी कथा पूरे जिंदगी सिद्ध होती जीतने निकलते हैं हार कर लौटते इस पूरी जिंदगी के धोखे को ठीक से देख लेना जरूरी है उस साधक के लिए जो स्वयं के भीतर जाना चाहता है क्योंकि जीवन यदि धोखा है तो उस पर पकड़ छूट जाती है तट पर बंधी हुई जंजीर से हाथ मुक्त हो जाता है जानते हैं फिर भी देखते नहीं शायद देखना नहीं चाहते जीवन शायद धोखा नहीं है हम अपने को धोखा देना चाहते जीवन निमित्त भर है क्योंकि वही जीवन किसी को जागने का कारण भी बन जाता है और वही जीवन किसी को सोने का आधार हो जाता है शायद ऐसे ही है जैसे राह पर चलते हुए अंधेरे में कोई रस्सी सांप जैसी दिख जाए रस्सी को सांप जैसा दिखने की कोई भी आकांक्षा नहीं है। रस्सी को कुछ पता भी नहीं लेकिन मुझे रस्सी सांप जैसी दिख सकती है रस्सी सिर्फ निमित्त हो जाती मैं सांप को आरोपित कर लेता हूं फिर भागता हूं हाँपता हूं पसीने से लथपथ भयभीत और वहां कोई सांप नहीं है लेकिन मेरे लिए है रस्सी ने धोखा दिया ऐसा कहना ठीक नहीं रस्सी से मैंने धोखा खाया ऐसा ही कहना ठीक पास जाऊं देखूं और रस्सी दिखाई पड़ जाए तो वह तत्काल तिरोहित हो जाएगा पसीने की बूंदें सूख जाएंगी हृदय की धड़कनें वापस अपनी गति ले लेंगी खून अपने रक्तचाप पर लौट जाएगा और मैं हंसूंगा और उसी रस्सी के पास बैठ जाऊंगा जिस रस्सी से भागा था जिंदगी में उल्टी हालत है यहां हमने रस्सी को सांप नहीं समझा है सांप को रस्सी समझ लिया इसलिए जिसे हम जोर से पकड़े हैं कल अगर पता चल जाए कि वो सांप है तो छोड़ने में तत्काल क्षण भर की भी देरी नहीं लगती इसलिए जीवन को उसकी उसकी सच्चाई में उसके तथ्यों में देख लेना जरूरी जब बच्चा रोता है पैदा होता है तब हम सब बैंड बाजे बजाकर हंसते हैं और प्रसन्न होते हैं। कहते हैं सिर्फ एक बार भूल चूक हुई है जगत में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा जरथोस्त्र पैदा होते वक्त हंसा अब तक कोई बच्चा पैदा होते वक्त हंसा नहीं और तब से हजारों लोगों ने पूछा है कि जरथुस्त्र उत्तर भी दिया नहीं गया लेकिन मुझे लगता है हंसा होगा। उन लोगों को देखकर जो बैंड बाजे बजाते थे और खुश हो रहे थे क्योंकि हर जन्म मृत्यु की खबर है हंसा होगा जरथुस्त्र जरूर वो उन लोगों पर हंस रहा था जो साप को रस्सी समझ के पकड़ रहे थे वो उन लोगों पर हंसा होगा जो जिंदगी को उसके चेहरों से पहचानते हैं और उसकी आत्मा से नहीं पहचानते हम भी जिंदगी को उसके चेहरों से ही पहचान कर जीते हैं ऐसा नहीं है कि जिंदगी की आत्मा बहुत बार दिखाई नहीं पड़ती हमारे न चाहते हुए भी जिंदगी बहुत बार अपना दर्शन देती है लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं। जब भी जिंदगी प्रकट होना चाहती तभी हम आंख बंद कर लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं वृद्ध उनका पुत्र मर गया तो वे रोते थे छाती पीट उनके घर में गया था वे कहने लगे ये कैसे हो गया कि मेरा जवान लड़का मर गया मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत पूछें, ऐसा पूछे कि कैसे हुआ क्या आप अस्सी साल के हो गए हैं और अभी तक नहीं मरे यहां जवान का मरना आश्चर्य नहीं है यहां मृत्यु आश्चर्य होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि मृत्यु अकेली सर्टिंटी है और सब आश्चर्य हो सकता है मृत्यु भर एकमात्र निश्चय है जिसके संबंध में आश्चर्य की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन मृत्यु हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य देती है इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है मृत्यु भर निश्चित सब कुछ हुआ है सब कुछ हो सकता है सब कुछ में बदलाव हो जाती है बस वो एक मृत्यु ध्रुव तारे की तरह बीच घटना घट गई है कुछ अनहोनी घट गई है लोग कहते हैं मृत्यु अनहोनी है नहीं होनी चाहिए थी ऐसी है और सच ये है कि मृत्यु की होनी भर निश्चित है बाकी सब अनहोना है बाकी न हो तो हम कहीं भी पूछने न जा सकेंगे कि क्यों नहीं हुआ एक बार मृत्यु न हो तो सारा जगत आश्चर्य से भर जाएगा लेकिन निश्चय को हम झुठलाए हुए जीवन में हम सभी सत्यों को झुठलाए हुए जीवन अनिश्चित है जीवन की सारी की सारी व्यवस्था असुरक्षा है इनसिक्योरिटी है लेकिन हम बड़े सिक्योर जिये चले जाते हैं हम ऐसे जीते हैं कि सब ठीक है लेकिन वो हमारा सब ठीक वैसा ही है जैसा सुबह कोई मिलता है और आपसे पूछता है कैसे हैं और आप कहते हैं सब ठीक है सब कभी भी ठीक नहीं है कुछ भी ठीक हो ये भी संदिग्ध है सब सदा गैर ठीक है लेकिन आदमी का मन अपने को धोखे दिए चला जाता है और कहे चला जाता सब है सब ठीक है जहां कुछ भी ठीक नहीं है जहाँ पैरों के नीचे से रोज जमीन खिसकती चली जाती है और जहाँ हाथ की जीवन की रेत रोज कम होती चली जाती है और जहाँ सिवाय मृत्यु के और कुछ पास आता नहीं मालूम होता है बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे जिंदगी को देखना है तो मरघट पर जाकर देखो लेकिन हम अगर मरघट पर भी जाते हैं तो वो जो मर गया है उसकी मृत्यु की चर्चा में समय को झुठला देते हैं उसकी मृत्यु की चर्चा में इस भांति लौटते हैं कि उस बेचारे के साथ अनहोनी घट गई है बिना इसकी चिंता किए कि हर मृत्यु की खबर हमारी मृत्यु की खबर है हर मृत्यु की घटना हमारी मृत्यु की पूर्व सूचना है हर मृत्यु मेरी ही मृत्यु है अगर हम जीवन को उसके इस वास्तविक रूप में देख पाए तो उस पर पकड़ कम हो जाती है हमने मरघट गांव के बाहर बनाए जानकर वो हमें दिखाई ना पड़े मरघट हम सुंदर बनाने में लगे जानकर उनमें हम मरघट के फूलों में मौत को छिपा दें। हम जिंदगी के इस पूरे भवन को एक प्रवंचना है डिसेप्शन की भांति खड़ा करते भीतर जैसे जाना है अचेतन में जिसे उतरना है गहराइयां जिसे छूना है उसे बाहर की पकड़ को शिथिल करना पड़ेगा वो पकड़ तभी शिथिल हो सकती है जब हम देखें कि क्या है तो पहली बात इस जगत में जो दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है कितनी बार सुख चाहा है और कितनी बार सुख पाया है नहीं कभी हम गणित करने नहीं बैठते दिन में आदमी कितना कमाता है कितना कमाता है सांस हिसाब कर लेता है लेकिन जिंदगी में कितना हम कमाते और हैं उसका हम किसी सांझ कोई हिसाब नहीं करते रात सोते वक्त मिनट सोच लेना जरूरी है कि दिन भर में कितना सुख पाया है और कल जितने सुख सोचे थे कि आज मिलेंगे उनमें कितने मिल गए और कल जिन दुखों को कभी नहीं सोचा था कि मिलेंगे आज उनमें से कितने अचानक घर में मेहमान हो गए काश हम थोड़े दिनों भी सांझ को इसे सोचते रहे तो कल के लिए सुख की आशा बांधनी बहुत मुश्किल हो जाएगी और जिस आदमी को सुख की आशा बांधनी बाहर असंभव हो जाती है उसी व्यक्ति की अंतर यात्रा शुरू होती उस व्यक्ति की अंतर यात्रा कभी शुरू नहीं होती जिसे सुख की आशा बाहर बनी रहती है सुख बाहर है तो व्यक्ति कभी गहराई में नहीं उतर सकता सुख बाहर नहीं है तो सिवाय भीतर की गहराई में उतरने के और कोई उपाय नहीं रह जाता है इसलिए पहली बात जीवन एक धोखा है जिसे हम देखते और जानते हैं वो जीवन जिसे हमने जीवन समझा है वो एक लेकिन टूटता है वो धोखा लेकिन वो जब टूटता है तब कोई उसका प्रयोग उपयोग नहीं किया जा सकता मौत के आखिरी क्षण में टूटता है लेकिन तब करने को कुछ भी नहीं बच रहता और तब भी मुश्किल है कि टूटता हो अक्सर तो ऐसा होता है कि मृत्यु के आखिरी क्षण में भी हम उन्हीं कामनाओं को भीतर दो चले जाते हैं कल की आशाओं को भीतर बांधे चले जाते हैं भविष्य के सुखों को चाहे चले जाते हैं और इसलिए वो मृत्यु फिर नया जन्म बन जाती और फिर वही चक्कर जो हमने पीछे पूरा किया था फिर शुरू हो जाता महावीर या बुद्ध ने एक अद्भुत अनूठा प्रयोग किया था और वो प्रयोग था कि जब भी कोई साधक आता तो वो उससे कहते कि पहले तुम अपने पिछले जन्मों के स्मरण में उतरो उस स्मरण को महावीर जाति स्मरण कहते थे उसे ध्यान में उतारते कि तुम पहले अपने पिछले जन्म जान लो नए साधक आते तो वो कहते पिछले जन्म से हमें कोई प्रयोजन नहीं हम शांत होना चाहते हैं हम आत्मा जानना चाहते हैं हम मोक्ष पाना चाहते हैं तो महावीर कहते कि वो तुम न पा सकोगे न जान सकोगे पहले तुम पिछले जन्म देख लो उनकी समझ में भी न पड़ता कि पिछले जन्म देखने से क्या होगा लेकिन महावीर कहते कि पिछले जन्म तुम दो चार स्मरण कर ही लो और उसकी प्रक्रिया से गुजारते है वर्ष लगता है दो वर्ष लगता है और व्यक्ति पिछले जन्मों की स्मृति ले आता फिर महावीर पूछते अब क्या ख्याल तो आदमी कहता कि धन में बहुत बार पा चुका और फिर भी कुछ नहीं पाया प्रेम में बहुत बार पा चुका और फिर भी खाली हाथ रहा यश के सिंहासन पर और भी जन्मों में पहुंच चुका और फिर मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला तो महावीर कहते अब ठीक है अब इस जन्म में तो यश पाने का ख्याल नहीं पिछला जन्म हमें भूल जाता है इसलिए जो हमने कल किया था उसे ही हम आज किए चले जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आदमी इतना अद्भुत है इतना अपसाड है ऐसा नहीं है कि पिछला जन्म भी याद हो तो जरूरी हो कि हम बदल जाएं। कल तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्रोध किया था अच्छी तरह याद है और क्या पाया था वो भी याद है आज फिर क्रोध किया है कल भी आप क्रोध करेंगे इसकी ही संभावना चाहता है कल भी सुख चाहा था क्या मिला है अच्छी तरह याद है लेकिन आज फिर उसी तरह सुख चाह रहे हैं कल भी उसी तरह चाहेंगे रोज सुख चाहेंगे रोज दुख मिलेगा आदमी की अपने को धोखा देने की सामर्थ अनंत मालूम पड़ती है रोज कांटे चुपते हैं फूल कभी हाथ में आते नहीं लेकिन फिर फूलों की खोज जारी हो जाती फिर फूलों की खोज जारी रहती है आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि आदमी शायद सोचता ही नहीं है, शायद सोचने से डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं ऐसा ही कहीं मैं भी सुख की तितलियों के पीछे दौड़ना बंद ना कर दूं। शायद घबराता है कि रुकूं तो कहीं दौड़ ना छूट जाए शायद डरता है कि कहीं जिंदगी को देख लू तो कहीं बदलाहट न करनी पड़े लेकिन जिन्हें साधना के जगत में उतरना है अप्रमाद में जागरण में चेतना में उन्हें स्मरणपूर्वक पहले सूत्र को 24 घंटे ख्याल में रखना जरूरी है। उठे सुबह तो इस पूर्वक ध्यान करें कि कल भी उठे थे परसों भी उठे थे 50 वर्ष हो गए हैं उठते हुए क्या वही आकांक्षाएं आज फिर पकड़ेंगी जो कल पकड़ी थी कुछ करें सिर्फ स्मरण करें जस्ट रिमेंबर सिर्फ स्मरण करें कुछ और करें मत कसम मत खाए कि आज कल जैसा नहीं करूंगा कसम खाने का तो मतलब भी ये हुआ कि कल से कोई समझ नहीं मिली इसलिए कसम खानी पड़ रही है कल का स्मरण भर करें यह मत कहें कि आप नहीं करूंगा ये मत कहें कि आप क्रोध नहीं करूंगा इतना ही कहें कि कल भी क्रोध किया था बस इतना ही स्मरण करें परसों भी क्रोध किया था कल भी पछताया था परसों भी पछताया था आज के लिए कोई निर्णय ना ले केवल कल का स्मरण आपके पीछे छाया की तरह घूमता रहे क्रोध असंभव हो जाएगा सुख की दौड़ पागलपन हो जाएगी दूसरे से कुछ मिल सकता है इसकी आशा छीन हो जाएगी और जिंदगी पर पकड़ रोज रोज ढीली होने लगेगी मुठ्ठी खुलने लगेगी जैसे ही जीवन पर पकड़ कम होती है भीतर प्रवेश शुरू हो जाता है इसलिए पहला सूत्र जीवन एक धोखा है इसका स्मरण इस रखें दूसरा सूत्र यह शरीर मरण धर्म है इसे स्मरण इस रखें यह शरीर मृत्यु ही है यह शरीर मृत्यु की ही काया है यह डेथ एम्बॉडीड नार्मन ब्राउन ने किताब लिखी लव्स बॉडी प्रेम की काया मेरा मन होता है कि कभी कोई एक किताब लिखे डेथ्स बॉडी मृत्यु की काया ये शरीर सिर्फ मृत्यु को चला रहा है यह शरीर सिर्फ मृत्यु की तैयारी इस शरीर से मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं पहले तो जगत एक धोखा है ये बाहर के जगत से मुट्ठी ढीली हो जाएगी फिर हमारे शरीर पर हमारी बड़ी पकड़ इतनी पकड़ है कि शरीर ही हमारा सब कुछ मालूम होता है और जिसे शरीर ही सब कुछ मालूम होता है वो भीतर ना जा सकेगा उसने शरीर के किनारे की खूंटी जोर से पकड़ रखी है छोड़नी पड़ेगी ये नाव खोलनी पड़ेगी ये भीतर जाने के लिए ये खूंटी से हाथ ढीले करने पड़ेंगे ये शरीर मृत्यु है ये स्मरण ऐसा समझाना नहीं है अपने को कि शरीर मरेगा और मैं तो अमर हूं ऐसा मत समझाना आप। आपको मैं कौन हूं इसका तो कोई पता नहीं है इसलिए यह मत समझाना कि शरीर तो मरेगा लेकिन मैं अमर हूं वो अमर होने की आकांक्षा आप अपने साथ खड़ी मत कर लेना अभी इतना ही जानना कि ये शरीर मरता है और मुझे मेरा कोई पता नहीं है। क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं अमर हूं आत्मा अमर है शरीर ही मरेगा तो आप भीतर नहीं जाएंगे ये, ये उपनिषि और गीता से सुन लिए ये शब्द कुरान और बाइबल के है ये आपके नहीं है भीतर जाना नहीं होगा ये शब्द ज्यादा से ज्यादा बुद्धि में अटका देंगे वो भी एक खूंटी है वो भी भीतर जाने के लिए तोड़नी पड़ती है उसकी मैं तीसरे सूत्र में आपसे बात करना चाहता हूं शरीर मरण धर्मा है इतना इस मरण काफी है आत्मा अमर है कृपा करके ये दूसरा हिस्सा इसका नहीं की जरूरत न रह जाएगी अभी इतना ही जाने की शरीर मरण धर्मा है और इस जानने में कोई भी बाधा नहीं है आत्मा अमर है इसमें संदेह उठेंगे आत्मा अमर है या नहीं इसमें मन में शंकाए खड़ी होंगी इसलिए कोई भी आदमी बिना जाने आत्मा अमर है ऐसी को उपलब्ध नहीं होता है ऐसी श्रद्धा को उपलब्ध नहीं होता है जब तक जान ना ले तो ऊपर से थोपता रहे कि आत्मा अमर है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता भीतर वो जानता है कि मैं मरूंगा शरीर मरण धर्मा है ये जरूर ये सारी मनुष्य जाति का ये सारे जीवन का अनुभूत सत्य है इसके लिए किसी पर विश्वास करने की कोई भी जरूरत नहीं है ये शरीर मर ही रहा है ये बच्चा था ये जवान हो गया ये बूढ़ा हो रहा है ये मर ही रहा है ये एक एक कदम मौत के ही उठा रहा है ये जन्मने के बाद मरने के अतिरिक्त दूसरा काम ही नहीं कर रहा है ये मरता ही चला जा रहा है जिसे हम शरीर की जिंदगी कहते हैं वो धीमे धीमे क्रमश मरने की स्थिति है वो ग्रेजुअल डेथ प्रोसेस वो मरता जा रहा है लोग गलत कहते हैं कि आदमी सत्तर साल में मर गया सत्तर साल में मरने की क्रिया सिर्फ पूरी होती उस क्षण कोई मरता नहीं मरता ही रहता है मरने का काम चलता रहता है लेकिन हम तो आखिरी देखते हैं हम कहते हैं सौ डिग्री पर पानी बाप बन गया सौ डिग्री पर पानी बाप बनता है लेकिन एक डिग्री पर दो डिग्री पर भी वो बाप बनने की तैयारी करता रहता है गर्म होता रहता है निन्यानबे डिग्री पर वो पूरा तैयार होता है सौ डिग्री पर छलांग लगा जाता है हम जिंदगी भर मरने की तैयारी करते हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो सिर्फ मरने का उपक्रम है शरीर की तरफ ये स्मरण गहरा हो जाए तो शरीर से पकड़ छूटनी आसान हो जाती स्मरण रखें कि जिससे आपने समझा है कि मैं हूं और जब दर्पण के सामने खड़े हो तो देखें कि सामने मौत खड़ी है आप नहीं खड़े लेकिन चेहरा आपको अपना दिखाई पड़ रहा है ये मौत का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है हालांकि जिस जमीन पर आप बैठे उसमें ऐसा मिट्टी का एक कण भी नहीं है जो कभी ना कभी किसी आदमी को अपने चेहरा होने का भ्रम नहीं दे चुका है जिस जगह आप बैठे हैं वहां कम से कम दस आदमियों की कब्र बन चुकी है जमीन पर एक इंच जमीन नहीं है जहां कम से कम दस आदमियों की राख न मिल चुकी हो आदमियों की कह रहा हूं पशु पक्षियों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है कीड़े मकोड़ों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है पौधों का हिसाब तो लगाना मुश्किल है वे भी जिए है जिस जगह आप बैठे हैं वहां न मालूम कितने वही लोग भ्रमपूर्वक जिए हैं जिन्होंने दर्पण में समझा है आपके और उनके राख के पड़ जाने में सिर्फ टाइम गैप का फर्क पड़ेगा थोड़े सा वक्त की देर है आप भी उसी क्यू में खड़े हैं जिसमें वो आगे खड़े थे थोड़ी देर में क्यू वहा पहुंच जाएगा और क्यू पूरे वक्त बढ़ रहा है जब एक आदमी मरता है तो क्यू में थोड़ी जगह आगे सरक गई लेकिन आप बड़ी उत्सुकता से आगे बढ़ते हैं कि जगह खाली हुई आगे बढ़ने का मौका मिला है। जगह खाली नहीं हुई सिर्फ मौत ने एक कदम और आपकी तरफ बढ़ाया है, या आप मौत की तरफ एक कदम और बढ़ गए सुबह जब उठे तो अपने शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है सांझ जब सोने लगे तब भी शरीर को गौर से देख ले और जाने की शरीर मृत्यु है स्नान जब करें तब शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है भोजन जब करें तब शरीर को गौर से देख लें और जाने कि शरीर मृत्यु है दिन में 10-20 मौकों पर शरीर मृत्यु है इसका स्मरण इस माला के गुरियो की तरह आपके भीतर प्रविष्ट हो जाए तो आपकी शरीर से खूंटी टूट जाएगी बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी जैसे ही दिखने लगेगा शरीर मृत्यु है तो शरीर के भीतर जो हमारे तादाद में, में आइडेंटिटी है कि ये मैं ही हूँ छिन्न भिन्न हो जाएगा उसे छिन्न भिन्न करना पड़ेगा उसे मिटाई डालना पड़ेगा वो आइडेंटिटी वो तादाद में टूटना ही चाहिए वही खूटी है जो शरीर से बांधे हुए और तीसरा सूत्र ये जिसे हम मन कहते हैं बुद्धि कहते हैं विचार कहते हैं इससे हम सत्य को कभी भी जान ना सकेंगे इससे कभी सत्य जाना नहीं गया है इससे हम केवल ज्यादा अपीलिंग असत्यों का निर्माण करते हैं मनुष्य ने हजार हजार दर्शन हजार हजार फिलोसफीज खड़ी किए अनेक शास्त्र सिद्धांत निर्मित किए जिंदगी क्या है सत्य इसको बताने वाले न मालूम कितने कितने सिस्टम्स बनाए फिलोसफी हार गई अब तक कोई उत्तर नहीं मिला बटन रसल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बचपन में जब मैं यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ने गया था तो मैंने सोचा था कि जीवन के कम से कम जरूरी जरूरी सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे फिलॉसफी का मतलब ही यही है कि दर्शन का मतलब यही है कि जिंदगी जो सवाल पूछती है उसके जवाब होने चाहिए मरने के पहले नब्बे वर्ष के अनुभव के बाद लिखा है लेकिन अब मैं बुरा होकर यह कह सकता हूँ कि फिलोसफी से मुझे नए नए सवाल तो मिले जवाब बिल्कुल नहीं मिले और हर जवाब जिसे मैंने अपनी ना समझी में जवाब समझा थोड़ी दिन में ही नए सवालों का पिता सिद्ध हुआ और कुछ भी ना हुआ हर जवाब नए सवालों को पैदा करता रहा है बुद्धि से दर्शन हार गया इसलिए आज दर्शन पर कोई नई किताब नहीं लिखी जा रही अब दर्शन शास्त्री सारे विश्वविद्यालयों में सारी दुनिया के दर्शन के नए सिद्धांत निर्मित नहीं कर रहे वो केवल पुराने दर्शन गलत थे इसी को सिद्ध कर रहे हैं एक एक खड़ा हो गया है दर्शन के पास कोई उत्तर नहीं है। धर्म शास्त्रों ने उत्तर दिए हैं लोग उनको कंठस्थ कर लेते हैं बुद्धि उनसे तृप्त होने की कोशिश करती है कभी तृप्त हो नहीं पाती क्योंकि जीवन तब तक तृप्त ना होगा जब तक जान ना ले विश्वास तृप्त नहीं कर पाते बुद्धि विश्वासों से भर जाती है कोई ईसाई है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई जैन है कोई बौद्ध है ये सब विश्वासों के फासले हैं और ये सब बुद्धि में जीने वाले लोगों के डंग सत्य अब तक बुद्धि से मिला नहीं मिलेगा भी नहीं क्योंकि जब बुद्धि नहीं थी तब भी सत्य था और जब बुद्धि नहीं होगी तब भी सत्य होगा और सत्य इतना विराट है और बुद्धि इतनी छोटी है आदमी की इस छोटी सी खोपड़ी में एक छोटा सा कंप्यूटर ही है उससे बेहतर कंप्यूटर बनने शुरू हो गए लेकिन कोई कंप्यूटर यह नहीं कह सकता कि सत्य मैं दे दूंगा कंप्यूटर इतना ही कह सकता है कि जो तुमने मुझे फीड किया जो सूचनाएं तुमने मुझे पिला दी और खिला दी मैं उनको वक्त पड़े तब दो दूंगा बुद्धि भी कंप्यूटर से ज्यादा नहीं नेचुरल कंप्यूटर है बुद्धि ने जो जो इकट्ठा कर लिया उसे जुगाली करके दोहरा देती है जब मैं आपसे पूछता हूं ईश्वर है तो आप जो उत्तर देते हैं वो आप नहीं दे रहे सिर्फ आपकी बुद्धि को दिया गया उत्तर बुद्धि वापस री इको कर देती है प्रतिध्वनित कर देती अगर आप जैन घर में पैदा हुए हैं तो बुद्धि कह देगी कैसा ईश्वर कोई ईश्वर नहीं है आत्मा ही सब कुछ अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए तो कहेंगे क्या हाँ ईश्वर है और अगर कम्युनिस्ट घर में पैदा हुए तो कहेंगे कोई ईश्वर नहीं है सब बकवास है लेकिन ये सभी उत्तर कंप्यूटराइज ये सभी उत्तर बुद्धि ने पकड़ लिए उनको दोहरा रही बुद्धि सिर्फ रिप्रोड्यूस करती है बुद्धि कुछ जानती नहीं बुद्धि ने अब तक कुछ भी नहीं जाना है धर्म दर्शन विज्ञान लेकिन विज्ञान के संबंध में सोचते वक्त ऐसा लगता है कि विज्ञान ने तो कुछ जान लिया वो भी बड़ी भ्रांति मालूम बढ़ती क्योंकि न्यूटन जो जानता था आइंस्टीन उसको गलत कर जाता आइंस्टीन आइंस्टीन जो जानता है वो Einstein की बात की पीढ़ी गलत किए दे रही और अब इस दुनिया में कोई वैज्ञानिक इस आश्वासन से नहीं मर सकता कि मैं जो जानता हूं वो सत्य वो इतना ही कह सकता है कि पिछले असत्य से मेरा असत्य अभी ज्यादा अपीलिंग है ज्यादा आकर्षक है आने वाले लोग उसे असत्य कर देंगे वे दूसरे असत्य को पकड़ा देंगे या ऐसे कहने का वैज्ञानिक का जो ढंग है वो कहता है अप्रोक्सीमेट्रथ वो कहता है करीब करीब सत्य है लेकिन करीब करीब कहीं सत्य होते या तो सत्य होता है या असत्य होता है करीब करीब का मतलब ही यही है कि वो असत्य है अगर मैं आपसे कहूं कि मैं करीब करीब आपको प्रेम करता हूं तो इसका क्या मतलब होता है इसका कोई मतलब नहीं होता इससे तो बेहतर है कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको घृणा करता हूं क्योंकि वो सच तो होगा करीब करीब प्रेम का कोई मतलब नहीं होता या तो प्रेम होता है या नहीं होता है करीब करीब जिंदगी में होती ही नहीं बातें विज्ञान कहता है करीब करीब सत्य लेकिन हर सत्य रोज गड़बड़ हो जाते सौ वर्षों में विज्ञान के सब सत्य डगमगा गए सौ साल पहले विज्ञान बिल्कुल आश्वस्त था कि मैटर है पदार्थ है सौ साल में पता चला कि पदार्थ ही नहीं है और कुछ भी हो सकता है अब वो कहते हैं कि मैटर है ही नहीं सौ साल पहले विज्ञान कहता था कि पदार्थ ही सत्य है ईश्वर सत्य नहीं है आज वैज्ञानिक कहता है कि पता नहीं ईश्वर हो भी सकता है क्योंकि अभी तक हम उसे असिद्ध नहीं कर पाए कि नहीं है लेकिन पदार्थ तो सिद्ध हो गया है कि नहीं है अब वो कहते हैं एनर्जी है सिर्फ ऊर्जा है कितने दिन कहेंगे कहना मुश्किल है बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगी ये बात क्योंकि कोई चीज ज्यादा देर नहीं चलती आदमी के सब सिद्धांत ओछे पड़ जाते हैं सत्य बड़ा पड़ जाता है सत्य रोज बड़ा सिद्ध होता है इसलिए तीसरा स्मरण रखना जरूरी है साधक को कि मन के किन्हीं सत्यों को सत्य मत समझ लेना मन के पास कोई भी सत्य नहीं है मन, मन के पास केवल सत्य के ख्याल है सत्य के सिद्धांत है सत्य के लिए दिए गए शब्द हैं मन के पास ईश्वर शब्द है ईश्वर बिल्कुल नहीं है मन के पास शब्दों की भीड़ है और मन शब्दों से आदमी को धोखा दे देता और ये है और यह धोखा गहरे से गहरा है बाहर का धोखा जल्दी टूट जाता है जगत का शरीर का धोखा भी बहुत देर नहीं लगती टूटने में मन का धोखा टूटने में सबसे ज्यादा देर लगती इसलिए तीसरी बात साधक को स्मरण रखनी है निरंतर कि मन जो भी कह रहा है वो मन की कल्पना है इमेजिनेशन वो मन की मान्यता है सत्य नहीं है मन को सत्य का पता नहीं है पता हो भी नहीं सकता है ये तीसरा स्मरण अगर बना रहे तो धीरे धीरे मन सिद्धांतों से, से खाली हो जाता है शास्त्रों से मुक्त हो जाता है धीरे धीरे दर्शन धर्म वाद मुक्त हो जाता है और ये तीन घटनाएं अगर घट जाएं तो व्यक्ति की तत्काल छलांग अपने अचेतन मन में लग जाती वो अपने भीतर उतर जाता है खूंटियां टूट गई अचेतन मन में उतरते ही क्रांति शुरू होती अचेतन मन में उतरते ही हम अपने जीवन के गहरे तलों से पहली दफे संस संस्पर्शित होते हैं उनके स्पर्श में आते हैं पहली बार हम जीवन को भीतर से अनुभव करते लेकिन अचेतन पहला ही कक्ष है और अचेतन में फिर इन तीन बातों को स्मरण रखना पड़ेगा अचेतन का भी अपना शरीर है अचेतन का शरीर है उसके पिछले जन्मों के समस्त परमाणुओं से बना हुआ उसका अचेतन का शरीर है उसकी अपनी बॉडी है बॉडी ऑफ दी अनकॉन्सियस आज मनोवैज्ञानिक अचेतन की बात करते हैं अनकॉन्सियस की चाहे जंग जुंगे फ्रायड हो और चाहे एडलर हो और चाहे दूसरे वे सारे के सारे लोग अचेतन की बात करते हैं। लेकिन उन्हें अचेतन की साधक की तरह कोई भी खबर नहीं है अचेतन को उन्होंने चेतन को समझने के लिए एक सिद्धांत की तरह उपयोग किया है जिन्होंने अचेतन को साधक की तरह जाना है वे कहते हैं अचेतन के पास अपना शरीर है वो का शरीर है वो जो अनंत अनंत जन्मों में कर्म किए गए हैं उनकी देह उनकी बॉडी उनका अपना काया है अचेतन में उतर के स्मरण रखना पड़ेगा कि ये जो कर्मों की सूक्ष्म देह है ये भी मैं नहीं हूं ये भी मरण धर्म है यद्यपि हमारा ये शरीर जो दिखाई पड़ता है पदार्थ से बना हुआ ये एक जन्म में मर जाता है कर्मों की दे सिर्फ एक बार मरती है मुक्ति के क्षण में लेकिन वो भी मरण धर्म है जो हमने बाहर के शरीर के लिए स्मरण रखा वही अचेतन में भीतर के शरीर के लिए स्मरण रखना पड़ेगा और जो हमने बाहर के मन और विचारों के लिए स्मरण रखा वही अचेतन में अचेतन के विचार कल्पनाओं और कामनाओं के लिए स्मरण रखना पड़ेगा अचेतन की देह पिछले जन्मों से निर्मित देह है और अचेतन का मन समस्त पिछले जन्मों की स्मृतियों का जोड़ है उसमें सब छिपा पड़ा है मन का एक अद्भुत नियम है कि मन एक बार भी जिस बात को याद कर ले उसे कभी भूलता नहीं आप कहेंगे ऐसा नहीं मालूम होता बहुत सी बातें हम भूल जाते वो सिर्फ आपको लगता है कि आप भूल गए आप भूल नहीं सकते स्मरण किया जा सकता है सिर्फ अस्त हो गया होता है कभी कोई आदमी कहता है कि बिल्कुल जवान पर रखा है आपका नाम लेकिन याद नहीं आ रहा यह आदमी बड़े मजे की बात कह रहा है ये आदमी ये कह रहा है जवान पर रखा है और याद नहीं आ रहा दोनों का क्या मतलब है ये दोनों कंट्रोडिक्टी अगर जबान पर रखा है तो कृपा करके बोलिए कहता जबान पर तो रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा असल में उसे दो बातें याद आ रही हूँ उसे ये याद आ रहा है कि मुझे याद था और ये भी याद आ रहा है कि फिलहाल याद नहीं आ रहा है फोर बगीचे में चला गया गट्टा खोद रहा है सिगरेट पी रहा है कुछ और काम में लग गया अखबार पढ़ने लगा रेडियो खोल लिया है और अचानक बबल अप हो जाता है वो जो याद नहीं आ रहा था एकदम भीतर से उठाया वो कहता हाँ याद आ गया ठीक ऐसे ही अचेतन में उतरते ही पिछले जन्मों का सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है लेकिन वो भी मन है अगर उस मन का भी स्मरण रखा कि इस मन से भी नहीं पा सकूंगा सत्य को तो आदमी की दूसरी छलांग लग जाती वो दूसरी छलांग कलेक्टिव अनकॉन्सियस में वो समस्ती अचेतन में ये जो पहली छलांग थी अपने व्यक्तिगत अचेतन में थी इंडिविजुअल अनकॉन्शियस में थी मैं अपने अचेतन में उतरा था और जिस दिन अपने अचेतन से छलांग लगती है उस दिन मैं सबके अचेतन में उतर जाता हूं उस दिन उस दिन दूसरा आदमी सामने से गुजरता है तो दिखाई पड़ता है कि यह आदमी किसी की हत्या करने जा रहा है उस दिन दूसरा आदमी आया भी नहीं और पता चल जाता है कि आदमी क्या पूछने आया है उसने पूछा भी नहीं और पता चल जाता है कि क्या पूछने आया है उस दिन कोई आदमी आंख से गुजरता दिखाई पड़ता है और पता चलता है कि इसकी मौत तो करीब आ गई ये मरने के करीब है उस दिन व्यक्ति समस्टि अचेतन में उतर जाता है गहरी उस गहराई में हम सब से जुड़ जाते हैं सबके अचेतन से जुड़ जाते हैं वो बड़ा विराट अनुभव वो बड़ा गहरा अनुभव है क्योंकि सारा जगत भीतर से एक मालूम होने लगता है जीवंत जगत एक मालूम होने लगता है सब जीवन अपना ही मालूम होने लगता है लेकिन यहां से भी छलांग लगानी यह भी परम स्थिति अल्टीमेट नहीं है इसकी भी देह है इसमें समस्त लोगों के कर्मों का जो देह है वो मेरी देह बन जाती इस स्थिति में आदमी अपने को करीब करीब ईश्वर जैसा अनुभव करता है इसलिए बहुत से लोग जो घोषणा कर देते हैं कि मैं ईश्वर हूं उसका कारण वही है जैसे कि मेहर बाबा की घोषणा थी कि मैं ईश्वर हूं मैं अवतार हूं ये समस्ती अचेतन में जो व्यक्ति उतर जाता है वो आपको धोखा नहीं देता ऐसा उसे लगता है कि वो ईश्वर है क्योंकि सबकी चेतना का सब कुछ उसे अपना मालूम होने लगता है हमें लगता है कि कोई आदमी अपने को ईश्वर कहे तो कैसा पागलपन है गहरे में पागलपन है असल में यह भी कोई आखिरी स्थिति नहीं है सबकी चेतना सबके चेतन कर्म अपने मालूम होने लगते इसलिए मेहर बाबा कह सकते गांधी मरे तो वो कह देते हैं कि मैंने उन्हें अपने में लीन कर लिया नेहरू मरे तो वो कह देते हैं कि मैंने उन्हें अपने में लीन कर लिया कुछ लोग कहेंगे कि आदमी चालांक धोखेबाज मालूम पड़ता है जहां हम जीते हैं वहां से ये धोखेबाजी मालूम होगी धोखा है धोखेबाजी नहीं है धोखा मेहर बाबा को है आपके लिए धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है जब समझती सारे लोगों का अचेतन मन मेरा ही मालूम पड़ने लगता है तो जिसकी भी देह छूटती लगता है वो मुझमें ही लीन हो गया सबकी देह सबके कर्मों की देह मेरी देह हो गई और सबके मनों के विचार मेरे विचार हो गए लेकिन अभी भी अभी भी मैं मौजूद हूं इसलिए मेहर कह सकते हैं कि मैं अवतार हूं और जब तक मैं मौजूद है तब तक परम सत्य की उपलब्धि नहीं है अगर हम यहां भी स्मरण रख सकें कि यह मेरा ईश्वर जैसी देह भी देह ही है और ये मेरा ईश्वर जैसा मन ये डिवाइन माइंड भी मन ही है सुपरामेंटल भी मन ही है अगर यहां भी हम उन्हीं स्मरण रखे उन्हीं सूत्रों का तो एक और छलांग लग जाती है और व्यक्ति कॉस्मिक अनकॉन्सियस में ब्रह्म अचेतन में उतर जाता है ब्रह्म अचेतन में वो कह पाता है अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं तब ये चांद तारे उसे अपनी देह के भीतर घूमते मालूम पड़ने लगते हैं स्वामी राम निरंतर कहा करते थे कि चांद तारे मेरे भीतर घूमते सूरज मेरे भीतर उगता है अगर हम मनोवैज्ञानिक से कहेंगे तो वो कहेगा कि यह आदमी न्यूरोटिक साइकोटिक इसका आदमी का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि चांद तारे सदा बाहर, चांद तारे भीतर कैसे हो सकते मनोवैज्ञानिक के कहने में भी सच्चाई है जहां तक उसकी समझ है वो ठीक कह रहा है लेकिन उसे रामती जैसे व्यक्ति के अनुभव का पता नहीं जैसे व्यक्ति का विस्तार बॉडी का हो गया इस विश्व की जो अनंत सीमाएं हैं वो ही अब उसकी सीमाएं इसलिए सब उसे अपने भीतर घूमता हुआ मालूम पड़ेगा जान तारे उसे अपने भीतर घूमते मालूम पड़ेंगे ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मैंने जगत को बनते देखा और मैं जगत को मिटते देखा और मैं चांद तारों को जन्मते देखता हूं और चांद तारों को मिटते देखता हूं। ऐसे व्यक्ति की स्मृतियां कॉस्मिक मेमोरी से आनी शुरू हो जाती हैं, जिन लोगों ने दुनिया में सृष्टि के जन्म की बातें कही हैं, उनमें से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉस्मिक अनकॉन्सियस का अनुभव हुआ है इसलिए वो इस तरह की बात कहते हैं कि परमात्मा ने कब दुनिया बनाई कब पृथ्वी बनी कब चांद तारे बने उनकी तारीखों में भूल हो सकती है क्योंकि उस क्षण में तारीखों का हिसाब रखना बहुत मुश्किल है लेकिन उन व्यक्तियों के अनुभव ऑथेंटिक अनुभव ऑथेंटिक है, है अल्टीमेट नहीं प्रमाणिक है अंतिम नहीं तीसरे इस कामिक अनकॉन्सियस में इस ब्रह्म अचेतन में भी अगर व्यक्ति स्मरण रख सके उन्हीं सूत्रों का सूत्र वही रहेंगे कि यह शरीर भी विराट ब्रह्म का शरीर ही है शरीर छोटा हुआ छह फीट का हुआ कि अनंत अनंत योजन विस्तार वाला हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विचार मेरे हुए कि परम ब्रह्म के हुए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिर्फ मात्राओं के फर्क है अगर यहां भी वो स्मरण रखे तो चौथी छलांग लग जाती और व्यक्ति महानिर्वाण में प्रवेश कर जाता है जहां मन समाप्त हो जाता है जहां मैं समाप्त हो जाता है वहां वो ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं बुद्ध जैसा व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं वो ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं इसलिए बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है क्योंकि वो कहते हैं आत्मा भी नहीं है वो कहते हैं ईश्वर भी नहीं है वो कहते हैं ब्रह्म भी नहीं फिर जो बच जाता है वही है दैट विच रिमेन्स अब वो क्या बच जाता है शून्य बच जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है शून्य बच जाता है जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं है शून्य बच जाता है जिसमें कोई सेंटर नहीं है कोई एगो नहीं है शून्य बच जाता है कहना चाहिए कुछ भी नहीं बच जाता है ये जो सब कुछ का खो जाना है यही सब कुछ का पाना भी है ये परम है ये आखिरी इसके पार इसके पार का उपाय नहीं क्योंकि अब कुछ पार भी किसी के जा सको वो भी नहीं बच जाता है अनकांसस से से ब्रह्म अचेतन से जो छलांग लगती है वो में में में परम में, सत्य महानिर्वाण में मोक्ष में, में जो भी हम नाम देना चाहें दे सकते हैं असल में सब नाम व्यर्थ है सब भाषा व्यर्थ है इसमें बाधाए पहली बाधाएं तो हम अपनी है इसलिए मैंने उसकी विस्तार से चर्चा की हमारी बाधाएं तीन है बाहर के जगत में सुख की आशा शरीर के जगत में अमृतव की आशा मन के जगत में सत्य की आशा तीन बाधाएं फिर ये तीन बाधाएं प्रत्येक तल पर वापस पुनरुक्त होती है लेकिन आपको उससे कोई बहुत लेना देना नहीं इन तीन बाधाओं को पार करिए तो परमात्मा आपको नई तीन बाधाएं दे देगा उनको पार करिए तो और गहरे तल पर नई बाधाएं होंगी बाधाएं यही होंगी सिर्फ उनका रूप और तल बदलता जाएगा और ये अंत तक पीछा करेंगी और जब कोई भी बाधा नजर जाए जब लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं तभी आप जानना कि जाना उसे जिसे जानने को उपनिषद कर सी प्यासे जाना उसे जिसे जानने को कृष्ण गीता में कहते हैं जाना उसे जिसके लिए जीसस सूलि पर लटक जाते हैं जाना उसे जिससे चालीस वर्ष तक बुद्ध और महावीर गांव गांव एक एक आदमी का द्वार खटकाते फिरते हैं उसे जाना लेकिन इसे जानने के लिए स्वयं को बिल्कुल ही मिट जाना पड़ता है शरीर की तरह आत्मा की तरह ईश्वर की तरह ब्रह्म के तरह भी स्वयं को मिट जाना पड़ता है जीसस के एक वचन से इस बात को मैं पूरा करू जीसस ने कहा है धन है वे जो अपने को खोने में समर्थ क्योंकि केवल वे ही उसे पा सकेंगे जो स्वयं को खो सकते और अभागे हैं वे जो अपने को बचाने में लगे हैं क्योंकि जो अपने को बचाएगा वो सब कुछ खो देता है ये तीन सूत्र आप जहां हैं वहां से शुरू करें और आगे की यात्रा अपने आप खुलती चली जाएगी यही तीन सूत्र निरंतर प्रयोग करने पड़ेंगे उस समय तक जब तक की कुछ भी बाकी रहे और जब कुछ भी बाकी न रह जाए आप भी बाकी न रह जाएं, सूत्र भी खो जाएं, कोई वक्तव्य देने का उपाय न रह जाए मेहर बाबा की तरह कहने की जगह न रहे कि मैं ईश्वर हूं राम की तरह कहने की जगह न रहे कि चांद तारे मुझ में घूमते हैं अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की भी जगह न रह जाए क्योंकि किसको घोषणा करनी कौन घोषणा करेगा जब सब शब्द शून्य हो जाए सब वाणी गिर जाए सब व्यक्तित्व हो जाए तब जो शेष रह जाता है वही परम वही दी अल्टीमेट वही सब धर्मों की खोज वही सब प्राणों की प्यास वही सब आत्माओं की आकांक्षा है वही है अमृत जहां तक आकार है वहां तक मृत्यु है जहां निराकार है वही अमृत है वही है आनंद क्योंकि जहां तक दूसरा है वहां तक दुख है जहां दूसरा नहीं है वही आनंद संभव है वही है शांति क्योंकि जहां तक मैं हूं वहां तक अशांति है जहां मैं भी नहीं हूं वही शांति है सत चित आनंद वहां है कहने को नहीं अनुभवों को बोलने को नहीं जानने को बताने को नहीं हो जाने को वहां ऐसा नहीं कि सचित आनंद जाना जाता है बल्कि ऐसा कि वहां हम सचित आनंद हो गए